उषा प्रियंवदा की लिखी कहानी वापसी गजाधर बाबू ने कमरे में जमे सामान पर एक नजर दौड़ाई दो बक्स डोल्ची बाल्टी ये डिब्बा कैसा है गणेशी उन्होंने पूछा गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व कुछ दुख कुछ लज्जा से बोला घर वाले ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं कहा था बाबूजी को पसंद थे अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया जैसे एक परिचित स्नेह आदर में सहज संसार से उनका नाता टूट रहा हो साहब कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला कभी कुछ ज़रूरत हो तो लिखना गणेशी इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो गणेशी ने अंगूछे के छोर से आंखें पूछीं अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे रेलवे क्वार्टर का ये कमरा जिसमें उन्होंने कितने बरस बिताए थे उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी लेकिन पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में ये बिछो एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया गजाधर बाबू खुश थे बहुत खुश पैंतीस साल की नौकरी के बाद वो रिटायर होकर जा रहे थे इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वो अपने परिवार के साथ रह सकेंगे इसी आशा के सहारे वो अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियाँ कर दी थीं दो बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चे और पत्नी शहर में जिससे पढ़ाई में बाधा न हो गजाधर बाबू स्वभाव से बड़े स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी जब परिवार साथ था ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते पत्नी से कुछ मनोविनोद करते उन सबके चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा खाली क्षणों में उनसे घर में टिका न जाता कभी प्रकृति के न होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती दोपहर में गर्मी होने पर भी दो बजे तक आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गर्मा गर्म रोटियाँ सेकती उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती जब वो थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पा वो रसोई के द्वार पर निकल आती और उसकी सलज्ज आंखें मुस्कुरा उठती गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात भी याद आती और वो उदास हो उठते अब कितने बरस के बाद वो अवसर आया था जब वो फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे टोपी उतार कर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी जूते खोल नीचे खिसका दिए अंदर से रह रहकर कह कहो की आवाजें आ रही थी इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई उसी तरह मुस्कुराते हुए वो बिना खांसे अंदर चले आए उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद पिछली रात फिल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था और बसंती हंस हंसकर दूरी हुई जा रही थी अमर की बहू को अपने तन बदन आंचल या घूंघट का कोई होश ही न था या फिर और वो उन्मुक्त रूप से हंसे जा रही थी गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता रहा गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा फिर कहा क्यों नरेंद्र क्या नकल हो रही है भाई कुछ नहीं बाबू नरेंद्र ने सिट पिटाकर कहा गजाधर बाबू ने चाहा था कि वो भी इस मनोविनोद में भाग लेते लेकिन उनके आते ही जैसे सब कुंठे तो चुप हो गए उससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले बसंती चाय मुझे भी तो देना तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा अभी आती ही होंगी बाबू और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी बहु चुपचाप पहले ही चली गई थी अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूट पी उठ खड़ा हुआ केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी मां की राह देखने लगी गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी फिर कहा बिट्टी चाय तो फीकी है लाइए चीनी और डाल देती हूँ बसंती बोली रहने दो तुम्हारी अम्मा अब आएगी तभी पी लूंगा थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्घ्य का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्तुति कहते हुए तुलसी में डाल दिया उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा अरे आप अकेले बैठे हैं ये सारे लोग कहाँ गए गजाधर बाबू के मन में फांस सी करक उठी अपने अपने काम में लग गए हैं आखिर बच्चे ही हैं पत्नी आकर चौके में बैठ गई उन्होंने नाक भाव चढ़ाकर चारों ओर जूठे बर्तनों को देखा फिर कहा सारे घर में जूठे बर्तन पड़े हैं इस घर में धर्म कर्म कुछ भी नहीं पूजा करके सीधे चौके में घुसो फिर उन्होंने नौकर को पुकारा जब उत्तर न मिला तो एक बार और उच्च स्वर में फिर पति की ओर देखकर बोली बहू ने भेजा होगा बाजार लंबी सांस लेते हुए चुप हो रही गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वो गर्मा गर्म पूरियाँ और जलेबी बनाता था गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियां और चाय लाकर रख देता था चाय भी कितनी बढ़िया कांच के ग्लास में ऊपर तक भरी लबालब पूरे ढाई चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई पैसेंजर रानीपुर भले ही लेट पहुंचे गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देर नहीं की क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़े पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुनके उनके विचारों में व्याघात पहुंचा वो कह रही थी सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता मेरा बहू क्या किया करती है गजाधर बाबू ने पूछा पड़ी रहती है और क्या करती है बसंती को तो जब कहो तो कहती है कॉलेज जाना है गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया तुम सुबह पढ़ लिया करो तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है उनके शरीर में अब वो शक्ति नहीं बची है बेटी तुम हो तुम्हारी भाभी हैं, दोनों मिलकर काम में हाथ बटाया करो बसंती चुप रह गई उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा पढ़ने का तो बहाना है बहाना कभी जी ही नहीं लगता लगे भी कैसे शीला से ही फुर्सत नहीं बड़े बड़े लड़के हैं उनके घर में हर वक्त वहाँ घुसा रहना मुझे भी नहीं सुहाता मना करूं तो सुनती ही नहीं है क्या करूं नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थाई प्रबंध कर दिया जाता है उसी तरह बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर कर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते उन्हें याद हुआती उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब अपना प्रबंध किया था उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा जरूर था पर वो एक ओर के मर्तबान दाल चावल के कनस्तर और घी के डिब्बों से घिरा था दूसरी ओर पुरानी रजाइयां दरियों में लिपटी और रस्सियों से बंधी रखी थी उसके पास एक बड़े से टीन के बक्स में घर भर के गरम कपड़े थे बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी जिस पर प्रायः बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे वो भरसक कमरे में नहीं जाते थे घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था तीसरा कमरा जो सामने की ओर था बैठक था गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर के ससुराल से आया बेत की तीन कुर्सियों का सेट पड़ा था कुर्सियों पर नीली गद्दिया और बहू के हाथों के कढ़े हुए कुशन थे जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती थी वो एक दिन चटाई लेकर आ गईं गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ दी वो घर का रवैया देख रहे थे बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा अब खर्च जरा कम हो जाना चाहिए अब क्या बताएं सभी खर्च तो वाजिब वाजिब हैं किसका पेट काटूँ यही जोड़गाठ करते करते तो बूढ़ी हो गई न मन का पहना न मन का ओढ़ा गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती स्वाभाविक था लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका उनसे यदि राय बात की जाए कि प्रबंध कैसे हो तो उन्हें चिंता कम संतोष ज्यादा होता लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी जैसे परिवार के सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार थे तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ घर में बहू है लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए से ही आदमी मेन नहीं होता गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव भी किया ये उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती हाँ हाँ बड़ा सुख है न बहू से आज रसोई करने गई है देखो आज क्या होता है रसोई में कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए क्या यही थी उनकी पत्नी जिसकी हाथों के कोमल स्पर्श जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था उन्हें लगा कि लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है और उसकी जगह आज जो स्त्री है वो उनके मन प्राणों के लिए नितान्त अपरिचित है गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडौल और क्रूप लग रहा था चेहरा श्रीहीन और रूखा था गजाधर बाबू देर तक निसंग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद और वो अंदर भागी थोड़ी देर में लौट कर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था देख लिया देखा बहू को चौका खुला छोड़ बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी सभी तो खाने को है अब आखिर मैं क्या खिलाऊंगी वो सांस लेने को रुकी और बोली एक तरकारी और चार पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया जरा सा दर्द नहीं है कमाने वाला हाड़ तोड़े और यहां चीजें लुटती रहती हैं मुझे तो मालूम ही था ये सब काम किसी के बस का नहीं है मेरे सिवा गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झंझना उठेंगे ओठ भींच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि कौर तक निगला न जा सके गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता हूँ बसंती तुनक कर बोली तू न खाओ कौन तुम्हारी खुशामत करता है तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था नरेंद्र चिल्लाया बाबू ने बाबू को बैठे बैठे यही सोचता है बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाया गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना बनाने तक का नहीं आया अरे आता तो सब कुछ है करना नहीं चाहती करना नहीं चाहती पत्नी ने उत्तर दिया अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदल कर बसंती बाहर आई तो बैठक से गजाधर बाबू ने टोक दिया कहा जा रही हो पड़ोस में शीला के घर बसंती ने कहा कोई जरूरत नहीं है अंदर जाकर पढ़ाई करो गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा कुछ देर अनिश्चित खड़े होकर बसंती अंदर चली गई गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने जाते थे लौट कर आए तो पत्नी ने कहा क्या कह दिया बसंती से शाम से मुंह लपेटे पड़ी है खाना भी नहीं खाया गजाधर बाबू खिन्न हो आए पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी ही कर देनी है उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी जाना होता तो पिछवाड़े से जाती गजाधर बाबू ने दो एक बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला रूठी हुई है आपसे गजाधर बाबू को रोष हो गया लड़की के इतने मिजाज जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है क्यों गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थीं उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं मिलती अमर को अब भी वो छोटा सा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तब फूहड़पन पर ताने देती रहती थी हमारे आने से पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी गजाधर बाबू ने पूछा पत्नी ने सिर हिलाकर बताया नहीं पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था बहू को कोई रोक टोक न थी अमर के दोस्तों का प्रायः यही अड्डा जमा रहता और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाता रहता था बसंती को भी वही अच्छा लगता था गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा अमर से कहो जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है अगले दिन वो सुबह घूम लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है अंदर जाकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी उन्होंने ये कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है पर कुछ याद कर चुप हो गए पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार रजाइयों और कनस्तरों के बीच अपनी चारपाई लगी पाई गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने को दीवार पर नजर दौड़ाई फिर उसे मोड़ कर, अलगनी के कुछ कपड़े खिसकाकर एक किनारे टांग दिया कुछ खाए पिए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए कुछ भी हो तन आखिरकार बूढ़ा ही था सुबह शाम कुछ दूर टहलने जरूर चले जाते पर आते जाते थक उठते थे गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा क्वार्टर याद आया गया निश्चिंत जीवन सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंघाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी सेठ रामजी मलकी मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते वही उनका दायरा था वही उनके साथी थे वो जीवन अब उन्हें एक कोई निधि सा प्रतीत हुआ उन्हें लगा कि वो जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं उन्होंने जो कुछ चाहा, उसमें से उन्हें एक बूंद भी न मिली लेटे लेटे वो घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे बहू और सास की छोटी सी झड़प बाल्टी पर खुले नल की आवाज रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में दो गौरों का वार्तालाप और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल नहीं देंगे यदि गृह के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह नहीं है तो यहीं पड़े रहेंगे अगर कहीं और डाल दी गई तो वो वहां चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं है तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले नरेंद्र रुपए मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसे रुपए दे दिए बसंती काफी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा पर उन्हें सबसे बड़ा गम ये था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया वो मन ही मन कितना भाड़ हो रहे हैं इससे वो अनजान ही बनी रही बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी कभी कभी कह भी उठती ठीक ही है आप बीच में न पड़ा कीजिए बच्चे बड़े हो गए हैं हमारा जो कर्तव्य था सो कर रहे हैं पढ़ा रहे हैं शादी कर देंगे और क्या गजाधर बाबू ने आह दृष्टि से पत्नी को देखा उन्होंने अनुभव किया कि वो पत्नी और बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है समाज में उसकी प्रतिष्ठा है उसके सामने वो दो वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है वो घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई है कि अब वही उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते उन्हें तो अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई इतने सब निश्चयों के बावजूद एक दिन बीच में दखल दे बैठे पत्नी स्वभाव के अनुसार नौकर की शिकायत कर रही थी कितना काम चोर है बाजार की चीज में भी पैसा चुरा लेता है खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा है पत्नी की बात सुनकर कहते कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है छोटा मोटा काम है घर में तीन मर्द हैं कोई न कोई कर ही देगा उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा अमर की बहू बोली बाबू ने नौकर छुड़ा दिया है क्यों कहते हैं खर्च बहुत है ये वार्तालाप बहुत सीधा सा था पर जिस टोन में बहू बोली गजाधर बाबू को खटक गया उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए थे आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई थी इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर छुड़ा दिया अगर बाबू जी समझे कि मैं साइकिल पर गेहूँ रखकर आटा पिसाने जाऊँगा तो मुझसे ये नहीं होगा हाँ अम्मा बसंती का स्वर था मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं ये मेरे बस की बात नहीं है अम्मा बूढ़े आदमी हैं चुपचाप पड़े रहे अमर भुनभुनाया हर चीज में दखल क्यों देते हैं आखिर पत्नी ने बड़े व्यंग्य से कहा और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया वो गई तो पंद्रह दिन का राशन पांच दिन में बनाकर रख दिया बहू कुछ कहे इससे पहले वो चौके में घुस गई कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख कर बड़ी सिटपिटाई गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वो उनमें भावों का अनुमान न लगा सकी वो चुप आंखें बंद किए लेटे रहे गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ पे लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा वो भीगे हाथ निकली और आंचल से पूछती पास आ खड़ी हुई गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा मुझे सेठ रामजी मलकी चीनी मिल में नौकरी मिल गई है खाली बैठे रहने से तो चार पैसे घर में आए वही अच्छा है उन्होंने तो पहले ही कहा था मैंने ही मना कर दिया था फिर कुछ रुककर जैसे बुझी हुई आग में चिनगारी चमक उठे उन्होंने धीमे स्वर में कहा मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूँगा खैर परसों जाना है तुम भी चलोगी मैं पत्नी ने सक पका कहा अरे मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा इतनी बड़ी गृहस्थी फिर घर में सयानी लड़की बात बीच में काट कर बाबू ने हताश स्वर में कहा ठीक है तुम यहीं रहो मैंने तो ऐसे ही कहा था और गहरे मौन में डूब गए नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया गजाधर बाबू का टीन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए बहू ने अमर से पूछा सिनेमा ले चलिएगा ना बसंती ने उछल कर कहा हाँ भैया हमें भी गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया फिर बाहर आकर कहा अरे नरेंद्र बाबू की चारपाई कमरे से निकाल दे उसमें तो चलने तक की जगह नहीं है ये थी उषा प्रियमवदा की कहानी वापसी